शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी के कृपा स्मरण में दक्षिणेश्वर के पुण्य तीर्थ में सर्वत्र ही श्री कृष्ण देव के पवित्र मंगल पद चिन्ह हैं वह सारा स्थान इस युग का महातीर्थ तथा नवसाधन पीठ है बर्तन मलने का घाट गाजीतला हंसपुकुर पुष्पोद्यान आदि का दर्शन करके हम सब पुनः नाव पर सवार हुए पुण्यशलीला भागीरथी के ऊपर से जाते हुए श्री राम कृष्ण का ध्यान करते करते हम लोग बेलूर मठ के घाट पर आउतरे दोपहर में प्रसाद पाकर उस पश्चिम ओर के बरामदे में महापुरुष को प्रणाम किया उन्होंने आनंद से दक्षिणेश्वर तीर्थ के दर्शन की सारी बातें सुनी दक्षिणेश्वर के चिंतन ने उनके समूचे अंतकरण पर अधिकार जमा लिया था उन्होंने भाव में विभोर होकर साथ साथ कहा दक्षिणेश्वर क्या मामली स्थान है वह तो श्री श्री ठाकुर की विशेष तपस्या का स्थान है न जाने कितने दीर्घकाल तक कितनी कठोर साधना और तपस्या के द्वारा उन्होंने श्री भगवान का विविध भावों से दर्शन व अनुभूति प्राप्त की थी अवश्य ही उन्होंने सब कुछ लोक शिक्षा के लिए ही किया है तीर्थ रात दक्षिणेश्वर का महात्मा ठीक ठीक समझना हो तो वहाँ कुछ दिन रह साधन भजन करना होता है काली माता भवतारिणी बहुत ही जागृत देवी हैं इस प्रकार अनेक बातें उन्होंने बताई दक्षिणेश्वर केवल एक पार्थिव स्थान मात्र ही नहीं है श्री राम कृष्ण भावधारा तथा आदर्श का सुषमा मय दिव्य प्रतीक है दोपहर को महापुरुष जी विश्राम कर रहे थे अन्यन्या साधु महाराज लोग भी जिस बरामदे में महापुरुष बैठे थे वहीं पर मैं श्री श्री ठाकुर मंदिर की ओर देखता हुआ चुपचाप बैठा था बहुत ही आनंद आ रहा था ढाई बजे के बाद पुजनी खोका महाराज ऊपर से नीचे उतरे उनके हाथ में एक छोटी सी टोकरी और रस्सी थी मुझे अकेला बैठा देखकर कर हुए उन्होंने कहा तुम यहाँ बैठे हो आओ तो मेरे साथ बाघ के कुछ वृक्षों में कलम बांधूँगा तुम भी सीख सकोगे मैंने उनके साथ उनके हाथ से टोकरी ले ली और साथ साथ चल चला वह पास के बगीचे में आम जामुन नींबू आदि वृक्षों की पतली डालियों पर कलम बांधने लगे बात बात में वह मुझे यह काम सिखा भी रहे थे श्री रामकृष्ण देव के एक अंतरंग पार्षद का इतना घनिष्ठ परिचय एवं सत्संग मेरे छोटे से जीवन में विशेष प्रेरणा का उद्गम स्थान सिद्ध हुआ पूजनी खोखा महाराज को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ ऐसे छोटे छोटे कार्य करते देखकर मैंने सभी कामों को महान रूप में देखना सीखा था वह ऐसे सरल एवं सहज भाव से बातचीत कर रहे थे कि उनका वह बालक सा सरल भाव मेरे अंतर को मुग्ध तथा द्रवीभूत कर रहा था उनके अभिमान रहित सीधे साधे आडम्बर शून्य भाव को देख समझ में नहीं आ रहा था कि वह श्री रामकृष्ण देव के एक सन्यासी पार्षद हैं उनके दांत नहीं थे और कृत्रिम दांतों का वह व्यवहार नहीं करते थे चेहरा बच्चों के समान सुंदर और पवित्र था वह खूब हँसते थे उनकी वह सरल दिव्य हंसी उनके भीतर के आनंद को प्रकट करती थी वह वृद्ध थे और जीवन में अनेक सम्मानित पद पर अधिष्ठित भी रहे थे इस पर भी वैसे छोटे मोटे कार्य स्वयं अपने हाथ से स्वेच्छापूर्वक करते थे यह देख मुझे बहुत आश्चर्य होता था लगभग दो घंटे तक उन्होंने बगीचे में कार्य किया बहुत सी कलमें बांधी तथा अन्य कार्यों का निरीक्षण किया दूसरे दिन प्रातः काल महापुरुष महाराज के कमरे में अनेक साथ महात्मा इकट्ठे हुए मैं भी उन्हें प्रणाम करने गया प्रणाम करके एक ओर खड़ा हो गया मुझे देखकर उन्होंने कहा सुनो तुम्हें एक काम करना होगा उमेश अर्थात मठ के एक ब्रह्मचारी बार बार ज्वर से पीड़ित हो रहा है किसी तरह भी ज्वर आराम नहीं हो रहा है अतः हमारी इच्छा है कि वह कुछ दिन अपने घर चला जाए देश की आप होवा से वह अच्छा हो सकता है तुम साथ जाकर उसे घर पहुंचा दोगे बेचारा इतना दुर्बल हो गया है कि उसे अकेले उतनी दूर भेजने में साहस ही नहीं हो रहा है रोग के कारण उसका शरीर रक्तहीन और पीला हो गया है आज ही वह जाएगा तुम उसके साथ जाओ उमेश महाराज भी पास ही खड़े थे उनसे उन्होंने कहा तुम आज ही जाने के लिए तैयार हो जाओ क्षितेंद्र तुम्हें घर तक पहुंचा देगा उसके बाद उन्होंने उमेश महाराज से घर पहुंचकर समाचार भेजने को कहा तथा सावधान रहने के लिए अनेक उपदेश दिए उनकी हर एक बात प्रेम तथा हार्दिकतापूर्ण थी उनके गले के स्वर से गंभीर उत्कंठा और कल्याण आकांक्षा प्रकट हो रही थी मैंने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा सिरोधार की और कहा अच्छी बात मैं यत्न से उन्हें लेकर घर पहुंच, पहुंचा दूंगा रास्ते में कोई असुविधा ना हो इसके लिए मैं बहुत सावधान रहूंगा। दस दिन बेलूर मठ में निवास की अवधि समाप्त हुई मुझे मठ बहुत ही अच्छा लग रहा था महापुरुष महाराज का बहुत ही स्नेह प्यार मैं पा रहा था अन्यन्न्य साधु महात्माओं ने छोटे भाई की तरह मेरा आदर प्यार किया यही सोचकर मठ छोड़ने की वेदना ने दिन भर मेरे मन को उद्भ्रांत और व्यथित कर रहा था संध्या के पूर्व जाने का समय जितना निकट आ रहा था उतनी ही एक विराट शून्य भाव मेरे मन को पीड़ित कर रहा था महापुरुष जी को छोड़कर जाना होगा यही मेरे विशेष कष्ट का कारण था कल फिर उन्हें मैं देख नहीं सकूंगा। इस चिंता ने मेरे मन को व्यग्र कर डाला आंखों से अविरल अश्रु बह चले संध्या से पहले हम लोग श्री श्री ठाकुर और महापुरुष जी को प्रणाम करके तथा उनका आशीर्वाद लेकर रवाना हुए महापुरुष जी का विदाई कालीन भाषण आवेगपूर्ण कंठस्वर और सकरुण दृष्टि मेरे हृदय में मातृ प्राण का स्पर्श दे रहे थे अपने को मठ में रख कर खाली शरीर लेकर मैं चला तीसरे दिन उमेश महाराज को उनके घर पहुंचाकर चौथे दिन मैं अपने घर आ गया किंतु मन में शांति नहीं थी हर समय बेलोर मठ दक्षिणेश्वर महापुरुष महाराज खोखा महाराज श्री सरत महाराज हरि महाराज आदि के चिंतन में मन आंदोलित हो रहा था पहुंचने की खबर के साथ अपनी मानसिक अवस्था व्यक्त कर मैंने महापुरुष महाराज को एक पत्र लिखा और उनके उत्तर की प्रतीक्षा न करके ही स्थानीय श्री रामकृष्ण आश्रम में पहुंचा। वह आश्रम बेलूर मठ की शाखा नहीं थी उसे स्थानीय भक्तों ने महापुरुष जी का नाम लेकर स्थापित किया था और वहां नित्य प्रति श्री श्री ठाकुर पूजा पाठ वक्तृता भजन कीर्तन प्रवचन औषधि वितरण आदि के माध्यम से श्री श्री ठाकुर की भावधारा का प्रचार कर वह आश्रम संसार तापक्लिष्ट अनेक व्यक्तियों का सांत्वना स्थल बना था आश्रम के कर्म सचिव ने प्रेम से मुझे ग्रहण किया और आश्रम के कर्मी रूप से मुझे रखा श्री श्री ठाकुर की सेवा पूजा का आयोजन और सहायता करना ही मेरा काम था ध्यान जप पाठ भजन कीर्तन आदि के लिए जथेष्ट समय मिलने लगा बहुत ही सुंदर फुलवाड़ी से प्रचुर फूल चुन चुनकर श्री ठाकुर को मैं सजाता तथा मंदिर में बैठकर कर कथामृत का पाठ करता था संध्या के बाद वहां अनेक भक्तों का समागम होता अधिक रात तक आनंद मिलता रहता था महापुरुष जी को पत्र लिखने के सात दिन बाद उनका उत्तर मिला उन्होंने बहुत आशीर्वाद और उत्साह देकर पत्र में लिखा प्रिय मैं बहुत से तुम्हारे उस आश्रम में रहने में हृदय से तुम्हारे उस आश्रम में रहने का अनुमोदन करता हूँ तुम अब वहीं रहो और वे लोग जैसा कहे वैसा कामकाज करते चलो इससे तुम्हारा कल्याण होगा श्री श्री ठाकुर के भक्त हो तुम मेरा हार्दिक स्नेह और प्रेम जानना तथा वहाँ के अन्यान्य भक्तों को जताना ये तुम्हारा सुभाकांक्षी शिवानंद उनके उस पत्र से मन में शांति और बल मिला जीवन पथ का संधान भी मिला 1911 सौ ईस्वी के प्रारंभ में श्री श्री ठाकुर के एक परम भक्त के संस्पर्श में आकर उन्हीं के परामर्श से मैंने श्री श्री महापुरुष महाराज के साथ प्रथम पत्र व्यवहार प्रारंभ किया वह भी मेरे प्रत्येक पत्र का उत्तर शीघ्र शीघ्र दिया करते थे आशीर्वाद और उपदेशपूर्ण उनके वे पत्र मेरे छोटे से जीवन के श्रेष्ठ संबल हुए थे मैं अपने मन की परिस्थिति यथाकर सारी समस्याओं का समाधान पूछता था वह भी असीम धैर्य और स्नेह के साथ उत्तर के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान कर दिया करते थे वे पत्र ऐसे प्राण युक्त थे कि एकांत में पढ़ते रहने पर मानो वे बातें करते रहते थे उनके हार्दिक आशीर्वाद से मेरा अंत भर जाता था और उनके स्वयं अपने हाथ से लिखे हुए शक्तिपूर्ण पत्र मेरे हृदय में आशा और आनंद का निरंतर संचार किया करते थे उनके लिखे अक्षर इतने सुंदर थे कि अंधेरे में भी उन्हें पहचान सकता था याद आता है कि घर से उनका पत्र जेब में लेकर जब मैं घर आता तो ऐसा लगता था कि मैं शून्य में उछलता हुआ चल रहा हूँ उसके बाद घर आकर उस पत्र को खोलकर पढ़ते हुए मैं आनंद से आप्लुत हो जाता था और उन्हें देखने के लिए बड़ी इच्छा होती थी श्री श्री ठाकुर के सन्यासी पार्षदों में वही सर्वप्रथम अपने महान गुरुदेव भगवान श्री राम कृष्ण देव को सामने रखकर मेरे जीवन मरुस्थल में आविर्भूत हुए थे वही मेरे अमृत के प्रश्रवण स्वरूप थे फल स्वरूप श्री ठाकुर मेरे जीवनाकाश में मंगलानंद ज्योति रूप से उद्भासित हुए थे महापुरुष जी के सदृश मेरा शुभाकांक्षी और कोई नहीं था उनका प्रेम ही मेरा संबल था आश्रम में श्री ठाकुर सेवा पूजा आदि करते समय प्रायः प्रतिदिन ही मेरे मन में यह प्रश्न जागता कि क्या इस चित्र में ठाकुर हैं चित्र तो जड़ वस्तु है इससे चित्र को सजाकर या पूजा करके क्या लाभ है भगवान तो चित्र नहीं है वह तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं इस प्रकार के विविध प्रश्नों से मन विचलित होने के कारण पट की मूर्ति में श्री ठाकुर की सेवा पूजा करने में, में मेरा मन नहीं लगता था मैंने अपनी मानसिक अवस्था जताकर महापुरुष महाराज जी को पत्र लिखा उन्होंने भी इसके उत्तर में लिखा प्रिय तुम्हारा पत्र प्राकर प्रसन्नता हुई उन्होंने तुम्हारे ऊपर कृपा की है नहीं तो उन पर तुम्हारी भक्ति कैसे उत्पन्न हुई यह तो युगावतार मंगलमय भक्त हृदय निवासी भगवान है श्री ठाकुर का चित्र केवल चित्र ही नहीं है उन्होंने अपने ही चित्र को प्रणाम किया था इस कारण वह चित्र में भी विराजमान है भक्त जिस भाव से उनका दर्शन चाहता है उसी भाव से वह उन्हें दर्शन देते हैं इसमें बिंदु मात्र संदेह नहीं है संदेह ही अशांति का कारण है विश्वास ही तुम्हारे हृदय में शांति देगा श्री श्री ठाकुर चित्र में भी हैं इस विश्वास से तुम बहुत भक्ति भाव के साथ सेवा पूजा आदि करते चलो तुम्हारा कल्याण होगा उनसे तुम खूब प्रार्थना करना वह तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण करेंगे मैं कहता हूँ उन्होंने तुम्हारे ऊपर दया की है तुम्हारा मानव जीवन धन्य होगा चित्र में भी श्री श्री ठाकुर हैं इसे वह तुम्हें समय पर जता देंगे तब आनंद से तुम्हारा हृदय फट जाएगा मेरी शारीरिक अवस्था विशेष अच्छी नहीं है तो भी किसी तरह शरीर चल रहा है तुम अच्छे हो जानकर आनंद हुआ तुम मेरा हार्दिक आशीर्वाद जानना ये शुभाकांक्षी शिवानंद